बजे यार जे रमेश के साथ जुड़ी नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं आप और अलग अलग विषय को लेकर हम आपके बीच में आते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट बनने का जी हाँ साइंटिस्ट बनने के लिए आपको टेन प्लस विज्ञान स्ट्रीम पी सी PC, एम अच्छे अंकों में पास करनी होगी फिर विज्ञान यानी बीएससी या बीटेक की डिग्री लेनी होगी जिसके बाद मास्टर्स डिग्री एमएससी एस या एम और फिर पी करनी होगी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान में गहरी रुचि और शोध क्षमता विकसित हो जाती है और ये ज़रूरी भी है अब आपको एजुकेशन की बात करें तो दस टेन प्लस टू विज्ञान विषय जैसे रसायन विज्ञान गणित या फिर जीव विज्ञान के साथ बारहवीं कक्षा पास करना चाहिए इसके साथ ही आप रसायन विज्ञान गणित या जीव विज्ञान जैसे विषय में बी या बी जैसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिर उसके बाद एम एस जैसे मास्टर डिग्री अगर होती है तो और अच्छा आपका काम शुरू हो जाता है इसके बाद किसी एक विषय को लेकर अगर आप पी करते हैं शोध और वैज्ञानिक बनने के लिए पी सबसे महत्वपूर्ण कदम है जहां आप एक विशेष विषय विशे पर विशिष्ट विषय विशे का गहन शोध करते हैं। तो इसमें जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो आपके पास जब डिग्री आ जाती है उसके बाद कुछ अनुभव आप जैसे कि किसी अच्छे साइंटिस्ट के साथ असिस्ट होके या फिर कुछ बच्चों को आप पी करने के लिए हेल्प करके अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं और आपको विशेष जैसे संस्थान है आईआईटीएस, एनआईआईटीएस, टी एस आदि में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ सकता है पीएचडी या शोध के लिए आपको गेट या फिर एससीआईआर, नेट जैसी परीक्षाओं को पास करना होगा और इसके बाद जिज्ञासा और विश्लेषण क्षमता धैर्य और लगन समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच संचार और टीम वर्क कौशल आपके पास होना चाहिए जिससे आप शोध कार्य में वैज्ञानिक के तौर पे अच्छा काम कर सकते हैं करियर के बहुत सारे अवसर हैं जैसे कि संस, सरकारी संस्थान हैं अनुसंधान संस्थाएं, जैसे डी आर डी ओ आदि और कुछ निजी संस्थान भी हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं तो आइए आगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे और कुछ एग्जांपल या कुछ सफल वैज्ञानिक की कहानी भी आपको सुनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इस मार्ग में आगे बढ़ने से इतना बड़ा व्यक्ति हम बन सकते हैं तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडवाद वन सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ आज हम लोग बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है इस विषय को लेकर बात हो रही है जब एक वैज्ञानिक के रूप में करियर की बात आती है तो व्यक्ति इस आ, हर संभव क्षेत्र में काम करता है एक वैज्ञानिक कई तरह के चीज़ों को लेकर काम करता है बड़ी और छोटी कंपनियां शोध उत्पादन परियोजना पर काम करते हैं वैज्ञानिकों को नियुक्त तो कर दी जाती है सरकार विश्वविद्यालय शोध करने या पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष रूप से याद किया जाता है सरकारी और हॉस्पिटल अनुसंधान ऐसी जगह पे विशेष वैज्ञानिक का बहुत ज़रूरत होती है और इस पर ज़्यादा काम होता है पोषित परियोजनाओं पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है एक वैज्ञानिक के करियर पद की बात करें तो अंतिम लक्ष्य तक विशाल वैज्ञानिक समुदाय में ज्ञान और समझ का संचार करना और भविष्य के बारे में नई खोजों को प्रकाशित करने में मदद करना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइंटिस्ट की जो कागजी काम है वो तो आपको आ गया लेकिन फिर भी आप तब सफल होते हैं जब आप अपने शोध के माध्यम से अपने कार्य के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो अब इस बात को ठीक करने के लिए सबसे पहले समस्याओं की पहचान होना बहुत ज़रूरी एक वैज्ञानिक के रूप में करियर में व्यक्ति अनुसंधान के किसी विषय को लेकर या किसी क्षेत्र में समस्याओं को पहचान कर लेता है और पहचान करने के लिए जिम्मेवार होता है वो किसी उपकरण या मशीनरी के समुचित संचालन में उत्पन्न होने वाली किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न उपकरणों का विश्लेषण करता है एक वैज्ञानिक उपकरणों की विफलता या मुश्किलों की जांच करता है वो दोषपूर्ण संचालनों का निदान करके समाधान सुझाता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको समस्याओं को ढूंढे और फिर उसके बाद काम करके उसको समाधान में परिवर्तन करें। तो यहाँ आपकी जो है एक नई पहचान बनती है आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक वैज्ञानिक की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वालू एक सफल वैज्ञानिक की कहानी तो आइए बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग्स की सितारों की दुनिया का रहस्य समाज वाला सितारों की दुनिया का रहस्य समझाने वाला भौतिकी शास्त्री का एक चमकीला सितारा इस सितारों की ही दुनिया में विलीन हो गया है लेकिन हम बात कर रहे हैं उस प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री स्टेफिन हॉकिंग्स की आज हम इस आ, महान वैज्ञानिक के विषय में अपने श्रोताओं को ज़रूर बताएंगे अपने विद्यार्थियों को और हम चाहते हैं कि हमारा जो लिसनर है जो विद्यार्थी है इसके माध्यम से धीरे धीरे पढ़े और समझे ये संसार जिन अमर व्यक्तियों में ससज्जित होता है एक ऐसे ही महा व्यक्तित्व विक्ति की कहानी बताती है माना जाता है कि स्टीफन हॉकिंग्स आइंस्टाइन की तरह ही प्रतिभाशाली थे और एक बात उनका यहाँ पर आता है कि उनके दिमाग को छोड़कर हर अंग से अपंग हर वैज्ञानिक की खोजे चमक त करने वाली थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बताती है एक बुक इसमें इनके बारे में जिक्र किया है कि वे विज्ञान की प्रसिद्ध शख्सियत बन गए इस पुस्तक की अब तक एक करोड़ से अधिक कापियाँ बिक चुकी हैं और सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तक में शामिल भी किंतु मजे की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इस पुस्तक को पूरी पढ़ पाए आज लगभग सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना महाविस्फोट बिग बैंग से हुई है किंतु प्रश्न तो फिर भी है कि ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था शून्य या बिना सितारों वाला आकाश किंतु यदि खाली जगह भी थी तो वह कहाँ से आई जिस सूक्ष्म कण में विस्फोट हुआ वो कहाँ से आया अगला प्रश्न है कि भविष्य में यदि ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तब क्या बचेगा? <laughs> वैज्ञानिकों को सबसे अधिक डर लगता है कि कि कृष्णा पिंडों, ब्लैक होल से, जो दिखाई नहीं देते वे प्रकाश सोख लेते हैं और आसपास से गुजरने वाली ग्रहों और नक्षत्रों को भी अपने उधार में संभाले वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य जैसे तारों में जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तब वे कृष्ण पिंड ब्लैक होल से ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे और सिखड़ते जाएंगे इसीलिए एक विस्फोट के साथ होगा और वे कई नए सितारों को जन्म दे देंगे हॉकिस के मशहूर होने का कारण भी यही था कि उन्होंने बहुत ही मूल प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल परे है यदि मनुष्य कल्पना लोक में हजारों वर्षों तक तो भी उड़ता रहे तब भी वह इस ब्रह्मांड की था नहीं पा सकता क्योंकि स्टीफिन हाकिंस कहते हैं कि ब्रह्मांड की ना तो कोई सीमा है और ना कोई किनारा ऐसे में यदि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति या रचना के बारे में तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ समझाने का प्रयास या समझने का प्रयास करते हैं तो वे साधारण मनुष्य नहीं हो सकती हॉकिंस के अनुसार यदि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विस्तार की दर एक सेकेंड की खरबे हिस्से से भी छोटी है इससे इससे पहले कि ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार पर पहुंच पाता वह पुनः संकुचित होकर शून्य हो जाता दूसरी तरफ अगर विस्तार की दर एक सेकेंड के दस लाखवें अंश से थोड़ी भी अधिक होती है तो ब्रह्मांड में सितारों और ग्रहों को बनाने के लिए जो समय चाहिए वो नहीं मिलता अर्थात बिग बैग का विस्फोट अकल्पनीय रूप से शुद्ध और सटीक था जिसने ब्रह्मांड को वर्तमान स्वरूप दिया आइंस्टीन ने पहले भी अति सूक्ष्म कणों के गुणधर्म पर रिसर्च की उन्हें क्वांटम फिजिक्स का नोबल पुरस्कार भी मिला किंतु जब उन्होंने देखा कि अति सूक्ष्म कण विज्ञान के नियमों का पालन नहीं करते तब उन्होंने इस विषय को छोड़कर ब्रह्मांड के नियम नियमबद्ध विशाल पिंडों पर काम करना शुरू कर दिया और दुनिया को प्रसिद्ध सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया किंतु स्टीफन हॉकिंस ने क्वांटम भौतिकी और सापेक्षवाद में रिश्ता जोड़कर समझाया कि जिस सूक्ष्मकर्म के विस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया वो विज्ञान के नियमों में बंधा हुआ नहीं था दूसरा उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स मृत्यु होते हुए भी ऊर्जा के विकिरण छोड़ते हैं जिन्हें वह हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का हर वैज्ञानिक हॉकिंग्स की खोज से सहमत होते हुए भी ये विडंबना रही है कि हॉकिंग्स नोबेल पुरस्कार से वंचित रहे क्योंकि उनकी खोज को प्रयोगों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका उसे सिद्ध करना अगले कई दशकों तक आसान भी नहीं हो दशकों बाद यदि किसी तरीके से प्रयोग कर पाए तब कहीं जाकर उनका नाम नोबल पुरस्कार की सूची में आएगा ठीक उसी तरह जिस तरह आइंस्टीन द्वारा सौ वर्षों पूर्व गणित के माध्यम से प्रतिपादित नियम अब कहीं जाकर प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो रहे हैं। साथियों ऐसे देखा जाए तो विषय बड़ी गंभीर है और बहुत रोचक और रुचिका लेकिन हमें हाँ सीमित समय में अपने आप को समझना है कि अगर एक वैज्ञानिक बनना हो तो उसके लिए कोई समय या फिर कोई मापदंड रोकता नहीं उसे स्काई इज द लिमिट कह है सकते हैं या उससे पार भी जा सकते हैं बस उतनी बड़ी सोच और उतनी बड़ी क्षमता और उतना सहनशील व्यक्ति होने की भी ज़रूरत पड़ती है ईश्वर ब्रह्मांड के साथ फंसे नहीं खेलता ये आइंस्टिन की प्रसिद्ध उक्ति है और किंतु स्टीफन ने जवाब में ये कहा कि ईश्वर फांसी खेलता ही नहीं बल्कि कभी कभी तो ऐसी जगह फेंक देता है जहां वो दिखाई भी नहीं देते आइंसटेंट को ऐसा सुंदर जवाब स्टीफन हॉकिस ही दे सकते हैं हम तो केवल इन्हें चमत्कृत होकर देख और पढ़ सकते हैं जब भी वैज्ञानिक ऊपर सितारों को देखेंगे तो शायद उनमें उन्हें हॉकिस भी दिखाई देंगे तो जो अब सितारों के बीच अमर हो चुके हैं तो चलिए साथियों आज मैंने कहा कि वैज्ञानिक पर बात हो रही है तो एक वैज्ञानिक की कहानी भी आपको सुनाते हैं तो ये थी कहानी हॉकिंग्स की और आइंस्टाइन की आप सुनाए हैं रेडियो मत वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर जी हाँ जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको हम वैज्ञानिक बनने के कुछ रुचिकार पहलुओं को सुनाएंगे सुनते रहो मुस्कराते रहो वैज्ञानिक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो सवाल करना कभी बंद ना करे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था और आज हम इसी भावना के मतलब गहराई में उतरने वाले हैं हाँ। आज की हमारी ये खास चर्चा हमारे एक लिसनर के भेजे हुए सवालों और सोर्सेस पर आधारित है अच्छा उन्होंने भारत में साइंटिस्ट बनने के करियर पाथ पर कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और करियर गाइड्स भेजे और पूछा की कि इन सब में से वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है बहुत दिलचस्प सवाल है हाँ, वो छुपी हुई क्या है? तो हैं? तो चलिए इन कहानी क्या है, बिल्कुल, और यह सवाल है क्योंकि वैज्ञानिक बनना सिर्फ एक कोर्स पूरा करने जैसा नहीं है ये ये एक माइंड सेट है एक नजरिया अपनाने जैसा है हमारे लिसनर ने जो जानकारी भेजी है वो दिखाती है की ये जिज्ञासा गहरी रिसर्च और असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने का एक लंबा सफर है सही है आज हम स्कूल के पहले कदम से लेकर एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट बनने तक के पूरे रास्ते को समझेंगे पर उन पहलों पर ज्यादा ध्यान देंगे जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती तो सबसे पहले उसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर बहुत सीधा मान लिया जाता है एक वैज्ञानिक आखिर होता कौन है हाँ सोर्सेज में लिखा है की वो प्राकृतिक दुनिया को देखते खोजते और समझाते हैं पर यह तो एक किताबी परिभाषा लगती है असल में इसका मतलब क्या है? इसका असल मतलब परिभाषा से कहीं ज्यादा गहरा है एक वैज्ञानिक सिर्फ वो नहीं है जो नई चीजें खोजता है बल्कि वो भी है जो ये पूछता है कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही? अच्छा। हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि उनका एक बड़ा काम है समस्याओं को पहचानना मतलब ट्रबल शूटिंग बिल्कुल किसी उपकरण या मशीनरी की विफलता की वजह जांचना मतलब वे सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि ट्रबल शूटर भी हैं। ये ट्रबल शूटर वाली बात वाकई दिलचस्प है है ना? हम अक्सर वैज्ञानिकों को नई खोजों से जोड़ते हैं कोई नई वैक्सीन या कोई नया ग्रह खोजना लेकिन ये भूल जाते हैं कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने में भी है एकदम सही उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करना नहीं है hmm. बल्कि पूरे वैज्ञानिक समुदाय के ज्ञान को आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान पर कुछ नया बना सकें। सके ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक है लेकिन मुझे लगता है लोग ये भी सोच रहे होंगे की इन वैज्ञानिकों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है हाँ ये सवाल आता है दिमाग में क्या वो हमेशा लैब में ही बंद रहते हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ये एक बहुत बड़ा मिथक है हाँ उनका ज्यादातर समय लैब या ऑफिस में गुजरता है लेकिन उनका काम सिर्फ बीकर में केमिकल मिलाना नहीं है okay. आज के वैज्ञानिक अपना काफी समय कंप्यूटर पर डेटा एनालाइज करने रिसर्च पेपर लिखने और दुनिया भर के दूसरे वैज्ञानिकों से वीडियो कॉल पर आइडिया डिस्कस करने में बिताते हैं मतलब लैब से ज्यादा लैपटॉप का काम हो गया है हाँ, और यात्रा के बारे में क्या है? यात्रा आमतौर पर नहीं ज्यादातर रिसर्च एक ही जगह पर होती है अच्छा पर इसके कुछ मजेदार अपवाद भी है जैसे एक फोरेंसिक साइंटिस्ट को सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन पर जाना पड़ सकता है और काम के घंटे क्या वैज्ञानिकों की जिंदगी में घड़ी का कोई मतलब होता है ये एक फुल टाइम जॉब है पर ये टिपिकल नाइन टू फाइव वाली नौकरी नहीं है अच्छा विज्ञान में यूरेका मोमेंट घड़ी देख कर नहीं आता कई बार किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे के लिए घंटों या पूरी रात इंतजार करना पड़ता है हम्म, दबाव दबाव होता होता होगा। बहुत दबाव बहुत डेडलाइन का है। तो हफ्ते में 40 घंटे तो मानकर चलिए लेकिन ये अक्सर उससे कहीं ज्यादा हो जाता है और भारत में ये अवसर कहाँ मिलते हैं अपने बैंगलोर हैदराबाद जैसे शहरों का जिक्र किया था पर क्या इसका मतलब यह है कि छोटे शहरों में विज्ञान से जुड़ने के अवसर बिल्कुल नहीं है ये बहुत अच्छा सवाल है ये सच है की टेक्नोलॉजी और बायोटेक के बड़े हब बेंगलुरु हैदराबाद पुणे जैसे शहरों में हैं। है हाँ। लेकिन भारत जैसे देश में कृषि विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का भविष्य तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से ही जुड़ा है सही बात है मिट्टी की गुणवत्ता जांचने से लेकर पानी के संरक्षण तक इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है तो हाँ अवसर हर जगह है बस उनका रूप अलग अलग है ठीक है तो अब उस रास्ते पर आते हैं जो किसी को वैज्ञानिक बनाता है है है शुरुआत स्कूल से होती है, में विज्ञान तो तो सीधी सी बात है भौतिकी हाँ, तो रसायन गणित और जीव विज्ञान ये विज्ञान की भाषा के अक्षर हैं कह सकते हैं हम्म इसके बाद आता है अगला पढ़ाव बैचलर्स डिग्री जैसे बी या बी यहाँ छात्र अपनी रुचि के हिसाब से एक खास दिशा चुनते हैं और हमारे में मास्टर्स डिग्री को रिसर्च करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है ऐसा क्यों है बैचलर डिग्री काफी क्यों नहीं है देखिए बैचलर डिग्री आपको विज्ञान के मैदान में खड़ा करती है आपको सभी जरूरी औजारों का इस्तेमाल सिखाती है ओके okay. लेकिन मास्टर्स डिग्री आपको सिखाती है की कि कि किसी एक औजार का उस्ताद कैसे बना जाए अरे वाह ये आपको किसी एक विषय में इतनी गहराई तक ले जाती है कि आप सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नया ज्ञान बनाने की दहलीज पर पहुंच जाते हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझा है, मतलब, को एक खास आकार देती है। बिल्कुल अच्छा सोर्सेज में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज का भी जिक्र है जैसे क्वान्ट मैकेटिक्स ये क्या है ये आपकी स्किल किट में कुछ खास औजार जोड़ने जैसा है जैसे लेटेक्स को आप वैज्ञानिकों के लिए एक सुपर एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ सकते हैं अच्छा हाँ, हाँ। जब आपको बहुत जटिल गणितीय समीकरण या फॉर्मूले लिखने होते हैं तो साधारण वर्ड प्रोसेसर जवाब दे जाते हैं लेटेक वही काम आता है तो ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस आपके दूसरों से अलग खड़ा करते हैं हाँ बिल्कुल शिक्षा के अलावा स्किल्स की भी बात हुई है हार्ड स्किल्स तो समझ आते हैं जैसे डेटा एनालिसिस लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जैसे विस्तार पर ध्यान देना या संवाद कौशल एक वैज्ञानिक के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? Yes. पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है सोचिए विज्ञान में एक छोटी सी दशमलव की गलती किसी दवाई के फॉर्मूले को जहर बना सकती है बाप रे। या किसी रॉकेट को रास्ते से भटका सकती है बिल्कुल इसीलिए अटेंशन टू डिटेल सबसे जरूरी है और संवाद कौशल वो भी उतना ही जरूरी है अगर आप अपनी शानदार खोज को दुनिया को या अपनी टीम को ठीक से समझा ही नहीं पाए तो उसका कोई फायदा नहीं बिल्कुल हाँ। उस खोज का क्या फायदा विज्ञान अकेले में नहीं होता ये एक टीम गेम है आपने हार्ड स्किल्स में एच का जिक्र किया ये सुनने में काफी जटिल लगता है हाँ नाम थोड़ा मुश्किल है एच मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी ओके पर इसका काम बहुत मजेदार है इसे ऐसे समझिए कि ये वैज्ञानिकों के लिए एक सुपर फिल्टर जैसा है सुपर फिल्टर हाँ मान के पास फलों के जूस का एक सैंपल है और आप जानना चाहते हैं कि उसमें कौन-कौन से विटामिन और कितनी चीनी है एच पी उस जूस में से हर एक केमिकल को अणु के स्तर पर अलग अलग करके बता सकता है अच्छा इसी तकनीक की वजह से हम दवाइयों की शुद्धता खाने में मिलावट या खून में किसी ड्रग का पता लगा पाते हैं बहुत खूब ये तो कमाल की तकनीक है अब आते हैं इंटर्नशिप पर किताबी ज्ञान और असल दुनिया के काम में जो फर्क होता है क्या इंटर्नशिप उसी को मिटाती है? बिल्कुल। इंटर्नशिप एक रियलिटी चेक की तरह है यहाँ पहली बार पता चलता है की थ्योरी असल में प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है सही आप सीखते हैं कि लैब में प्रेशर कैसे झेलना है टीम के साथ कैसे काम करना है और जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो निराश हुए बिना फिर से कैसे शुरू करना है हम्म और जैसा कि हमारे सोर्सिस बताते हैं एक अच्छी इंटर्नशिप अक्सर उसी कंपनी में पक्की नौकरी का रास्ता भी खोल देती है यहाँ से हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है वैज्ञानिक कोई एक ही तरह का काम नहीं है, है न सही कहा और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपनी रुचि के हिसाब ऐसी सही रास्ता चुन सके चलिए कुछ उदाहरण देखते है हाँ बताइए पहले है फूड साइंटिस्ट इनका काम सिर्फ ये जांचना नहीं है कि खाना सुरक्षित है या नहीं अच्छा सोचिए जब आप महीनों तक चलने वाला कोई पैकेज फूड या चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके स्वाद रंग और कुरकुरेपन को वैसा ही बनाए रखने का विज्ञान इन्हीं के हाथ में होता है ये तो हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं मतलब अगली बार जब मैं चिप्स खाऊंगा तो उसके पीछे के फूड साइंटिस्ट को जरूर याद करूंगा बिल्कुल और दूसरे प्रकार एटमोस्फेरिक साइंटिस्ट के बारे में बताइए ये बहुत दिलचस्प लगता है एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट असल में जलवायु के जासूस होते हैं जासूस हाँ ये सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान लगाना नहीं है सोचिए ये वैज्ञानिक अंटार्कटिका में बर्फ की हजारों साल पुरानी परतों को ड्रिल करके उसमें फंसी हवा के छोटे छोटे बुलबुलों का विश्लेषण करते हैं अरे वाह उन बुलबुलों में उस समय का वायुमंडल कैद है इससे पता चलता है की औद्योगिक क्रांति से पहले हमारी हवा कैसी थी और आज हमने उसे कितना बदल दिया है पेड़ों के छल्लों से इतिहास का पता लगाना ये तो किसी नॉवेल जैसा लगता है क्या भारत में भी इस तरह का कोई काम हो रहा हाँ बिल्कुल भारत में मौसम विज्ञान विभाग और कई रिसर्च संस्थान हिमालय के ग्लेशियरों का अध्ययन करके भारतीय मॉनसून के हजारों साल पुराने पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं अद्भुत अब आते बायो इन्फॉर्मेटिक साइंटिस्ट पर ये नाम सुनने में बहुत मॉडर्न और तकनीकी लगता है और उनका काम भी वैसा ही है बायो इनफॉर्मेटिक साइंटिस्ट को आप एक तरह से बायोलॉजिकल डेटा जासूस कह सकते हैं बायोलॉजिकल डेटा जासूस हाँ हमारे डीएनए में अरबों अक्षर होते हैं किसी एक इंसान के डीएनए का डेटा इतना ज्यादा होता है कि उसे प्रिंट करने पर हजारों किताबें भर जाएंगी बाप रे। इनका काम है कंप्यूटर प्रोग्राम और ए की मदद से इस विशाल डेटा में छुपे पैटर्न को खोजना ताकि कैंसर जैसी बीमारियों के रास खुल सकें और आखिर में वो वैज्ञानिक जो टीवी शो की वजह से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं साइंटिस्ट हाँ, साइंटिस्ट टीवी पर ये काम बहुत ग्लैमरस दिखता है लेकिन असलियत में ये बहुत ज्यादा धैर्य और सटीकता का काम है वे अपराध स्थल से मिले सबूतों जैसे खून के धब्बे बाल या फाइबर का विश्लेषण करते हैं उनका काम किसी की बेगुनाही साबित कर सकता है या किसी अपराधी को सजा दिला सकता है तो ये सब जानने के बाद अब करियर की प्रगति पर बात करते हैं। है, तो है? शुरुआत आमतौर पर जूनियर साइंटिस्ट के पद से होती है इसे आप एक तरह की अप्रेंटिसिप समझ सकते हैं ओके। उनका मुख्य कारण है सीनियर वैज्ञानिकों के निर्देशन में प्रयोगों की योजना बनाना उन्हें करना और फिर जो भी डेटा मिलता है उसे रिकॉर्ड और एनालाइज करना और सैलरी सोर्सेज में इसका क्या जिक्र है सोर्सेज के मुताबिक भारत में एक जूनियर साइंटिस्ट का औसत मासिक वेतन लगभग पच्चीस हजार रूपए हो सकता है पच्चीस हजार रूपए की शुरुआती सैलरी वो भी इतनी लंबी पढ़ाई के बाद शायद कुछ लोगो को कम लग सकती है आपका कहना सही है और ये एक व्यवहारिक सवाल है हाँ विज्ञान में करियर एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है शुरुआती सैलरी शायद बहुत आकर्षक न लगे लेकिन यहाँ अनुभव और विशेषज्ञता के साथ ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो तो जब आप सीनियर सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं, हैं? तो भूमिका में क्या बदलाव आते एक साइंटिस्ट सिर्फ एक रिसर्चर नहीं बल्कि एक लीडर एक मेंटोर और एक स्ट्रेटजिस्ट होता है हम जूनियर वैज्ञानिकों की टीम को गाइड करते हैं रिसर्च की नई दिशा तय करते हैं अपनी खोजों पर रिसर्च पेपर लिखते हैं और उनकी सैलरी भी काफी बढ़ जाती होगी हाँ बिल्कुल जैसा कि हमारे बताते हैं एक सीनियर साइंटिस्ट का औसत मासिक वेतन पैंसठ हजार रूपए या उससे ज्यादा हो सकता है और सालाना पैकेज अनुभव और संगठन के आधार पर साढ़े चार लाख रुपए से लेकर पच्चीस साढ़े पच्चीस लाख रुपए या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है और भारत में नौकरी का बाजार कैसा है क्या आई जैसे बड़े नाम ही एकमात्र विकल्प हैं? आई डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संगठन तो हैं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अवसर हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बायोटेक स्टार्टअप्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और यहाँ तक कि आईटी कंपनियां भी डेटा साइंटिस्ट और बायो एक्सपर्ट्स को नियुक्त कर रही है अच्छा। सफलता का मूल मंत्र एक ही है लगातार सीखते रहना जो नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखता है वही आगे बढ़ता है तो संक्षेप में कहें तो वैज्ञानिक बनना सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है ये लगातार सवाल पूछने सीखने और खोज करने की एक लंबी लेकिन बेहद फ़ायदेमंद यात्रा है बिल्कुल इसके लिए एक मज़बूत शैक्षिक आधार खास स्किल्स और सबसे बढ़कर जुनून की जरूरत होती है और ये एक ऐसा करियर है जो आपको सिर्फ़ एक नौकरी नहीं देता बल्कि समाज और दुनिया की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सीधे तौर पर योगदान देने का मौका देता है हमने देखा कि वैज्ञानिक भोजन से लेकर वायुमंडल तक और डीएनए से लेकर क्राइम सीन तक हर चीज का अध्ययन करते हैं यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है उम्...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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। चलिए मित्रों आज के में में जीवन कौशल कार्यक्रम बस इतना ही। ही आशा आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं। सुनकर आपको पता चल गया एक वैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह का कौशल किस तरह की पहल जरूरी है तो चलिए आप अपना पहल शुरू रखिएगा और अपने ये और अपने देश के लिए जरूर एक वैज्ञानिक के तौर पर काम जरूर कीजिएगा इन्हीं शुभाषाओं के साथ फिर से जाते जाते कई बार कुछ पुस्तकें ऐसी भी वैज्ञानिक शोध पर लिखी जाती है या वैज्ञानिकों के शोध को, को लेकर भी लिखी जाती है तो ऐसे ही हरी शंकर परसाई जो वैज्ञानिक शोधों पर किताबें लिखती रहे और बहुत ही अच्छी किताब उनकी है वैज्ञानिक कहानियां जो 1964 में पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने कुछ रुचिकार चीज़ों को लेकर काम किया है और उसमें उनका विषय कुछ इस तरह के था यूरेका यूरेका ये एक भाग रहा एक चैप्टर उसमें आता है दूसरा वो अभी भी घूम की है ये दूसरा चैप्टर था बाप की कथा ये भी एक तीसरी जो कहानी है वो उसमें मिलती है तो इस तरह के बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस किताब को कंपाइल किया कुछ वैज्ञानिक और उनके शोध पर बहुत सारे बिजली का जादूगर नाम से एक लेसन लिखा है जिसमें एक वैज्ञानिक की बात वहाँ पर बताई गई तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के किताबें भी पढ़ सकते हैं ताकि आपका माइंड जो है एक वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में आपको मदद कर सके इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए विषय को लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति